ये जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी है सत और त्यत नारायण अस्थि के रूप में ग्रहण होने वाले ये अग्नि जल और पृथ्वी और त्यत के रूप में ग्रहण होने वाले आकाश और वायु उसके मूल कारण आप ही हैं और ये पंचभूत की जो सृष्टि बनी हुई है उसमें आप ही व्यापक हैं और सत्य से सत्यम ये जो व्यावहारिक सत्य है प्रपंच इसके भी परम सत्य परमार्थ सत्य आप ही हैं और जितना भी लौकिक वैदिक सत्य है उसके कारण आप हैं सो so, हम तो सब आपके सत्य स्वरूप की शरण में आए हुए हैं शरणम प्रपन्ना शरणागत की रक्षा आपका काम है हमेशा से करते आए हैं आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए एकायनो सौ दिफल त्रिमूल चतुरस पंच विधात्मा अष्ट पंच, पंच सप्तव नवाक्षो दस छदी दिख गो आदि वृक्ष बोले कि ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये वृक्ष है आदि वृक्ष है वृक्ष उसको कहते हैं जो काटने से कटे और गेहूं जौ मटर चना ये होते हैं एक बार फलने के बाद अपने आप नष्ट हो जाते हैं लेकिन वृक्ष वो होता है जिसको काटना पड़ता है तो ये संसार जो है ये अश्वत्थ वृक्ष के समान नारायण एक वृक्ष वृक्ष है वो ब्रश्यु छेदने वृक्षते यथि वृक्षाह जिसको काटना पड़े उसका नाम वृक्ष है इसका एक परमात्मा जो है आ, परब्रह्म परमात्मा वो इसका थाला है और दो इसमें सुख दुख जो हैं वो फल लगते हैं और सतरज तम अथवा तेज अप अन्न ये इसके मूल हैं और चार इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रस हैं और पांच शब्द पर इसके रूप हैं और छे जायते अस्थि वर्धते विकार जो हैं कि ये नारायण इसके स्वरूप हैं और सात इसमें धातुएं हैं आठ इसमें प्रकृति रूप आठ डालियां हैं और नव इंद्रिय रूप इसमें खोडर हैं और दस प्राण जो हैं इसके छद हैं पत्ते हैं और जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी इसमें निवास करते हैं इस जगत के कारण आप ही हैं आप में ही रहता है आप में ही मिल जाता है जो लोग आपकी उपासना करते हैं वे इससे तर जाते हैं और जो लोग आपकी उपासना नहीं करते हैं वो भटक जाते हैं यदि आप महाराज भगवन अवतार न ग्रहण करते तो किसी के को आपके निर्गुण और निराकार स्वरूप का तो पता ही नहीं चलता सो जब आप अवतार लेते हैं सत्वम नचे धातरिदम निजम भवेत अज्ञान अज्ञान विज्ञान विदाप मार्जनम गुण प्रकाशरनुमीयते भवान प्रकाशते जस जी ना गुणा लोग अंदाज लगाते कि कोई ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला होगा लेकिन जब आप प्रकट हो जाते हैं तब आपको प्रत्यक्ष देख करके अनुमान की भी पुष्टि हो जाती है और अनुमान ए, के लिए व्याप्ति ग्रह की सामग्री भी मिल जाती है और अनुमान का जो फल है आपका साक्षात्कार भी हो जाता है आप जब अवतार लेते हैं तो लोग वेद पाठ के द्वारा क्रिया योग के द्वारा तपस्या के द्वारा समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं इस तरह से स्तुति करके कि आप तो बारंबार अवतार लेते रहे हैं उन्होंने देवकी से कहा कि माँ आपके पेट में साक्षात भगवान आ गए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए सो so, अब आप कंस से बिल्कुल न डरे क्योंकि आपका जो पुत्र होगा वो तो सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए आया हुआ है और सौभाग्य तो हमारा है कि ये भगवान धरती पर भी अपने चरणार को रख करके उसको सुखी करेंगे और स्वर्ग में भी चलेंगे इस प्रकार महाराज देवताओं ने स्तुति की और अंत में कहा कि भाई अब तो अवतार का समय आ रहा है और अब सब लोग यहाँ से चले सो so, देवताओं ने तो घराव कर दिया महाराज वहाँ बोले कि हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि जब हम लोग चले जाएंगे तो तुम लोग और कोई आनंद देखोगे सो so, ब्रह्मे सान पुरोधाया ब्रह्मा और शंकर जी को आगे आगे करके तब देवता लोग वहां से चले गए अब इधर महाराज वो समय आया अथ सर्व गुणो पेतक परम शोभन देखने में भी बड़ा सुहावना और हृदय में भी सबके आनंद देने वाला ऐसा समय आ गया सब गुणों से युक्त काल की लोग निंदा करते हैं ये सब को खा जाता है लेकिन जब काल में भगवान आने लगे नारायण द्वापर का भी काल है नारायण और उसमें भाद्र वर्षा ऋतु भी काल है और उसमें भाद्र पदमाश भी काल है कृष्ण पक्ष भी काल है नारायण सो भगवान श्रावण के बाद माने श्रवण करने के बाद जैसे कोई मंगल हो किसी का ऐसे श्रवण के बाद श्रावण पक्के बाद भाद्र मास में जिसमें भद्र ही भद्र मंगल ही मंगल है उसमें भी कृष्ण पक्ष क्योंकि और अवतार होते हैं शुक्ल पक्ष में तो शुक्ल पक्ष में भगवान का आना जो सदाचारी हैं धर्मात्मा हैं उनके पक्ष में आना तो भगवान का स्वाभाविक है जब निबिड अंधकार से आवृत थी सृष्टि उस अंधकार में माने कृष्ण पक्ष में कृष्ण ने कहा ये मेरा भाई मेरे नाम वाला है और उसमें भी बीचों बीच सात तिथि इधर सात तिथि उधर अष्टमी तिथि नारायण और बुध दिन और उधर तो रोहिणी के पेट में भेज दिया था बलराम जी को तो उनको दुख न हो तो रोहिणी नाम वाली नक्षत्र में और सो भी चंद्र वंश में पैदा हुए तो चंद्रमा की प्यारी और निशापति हैं तो निशा में आधी रात जैसे दो वृत्तियों की संधि में सामान्य चेतन का साक्षात्कार होए होगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने का निश्चय किया उस समय सारी की सारी दिशाएं जो हैं वो प्रसन्न हो गई और आकाश में मणि मणिमाणिक के, के समान हीरे जो हैं वो बिखर गए और वायु जो है शीतलमंद सुगंध बहने लगा अग्नि धूम्र रहित होकर शांत होकर प्रज्वलित होने लगा और नदियां जो हैं उनके जल निर्मल हो गए और नारायण पृथ्वी में जितने भी नारायण नगर थे थे गांव थे खेत खरबड़ थे सब के सब आनंद में भर गए और देवता लोगों के बाजे बजने लगे और नारायण देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे किन्नर गंधर्व गान करने लगे उसी समय आधी रात के समय कंस के कारागार में देवकी से भगवान प्रकट हो गए ऐसे प्रकट हुए महाराज जैसे चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा में होता है चंद्र में तो पैदा हुए ही थे जैसे समुद्र में स्नान करके चंद्रमा निकल रहा हो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ सो नारायण पहले तो देवकी की आंख बंद थी बसुदेव जी ने देखा और देख करके कहा कि मैं तो तुमको पहचान गया तुम साक्षात अनुभव स्वरूप भगवान हो ये सारी सृष्टि जब बनती है तो जैसे घड़ा बनने के पहले से ही मिट्टी रहती है घड़े में मिट्टी पीछे से घुसती नहीं है इसी प्रकार ये संसार बनने से पहले ही इसके मूल मसाले के रूप में तुम ही थे और तुम ही में ये संसार बना है तुम रहते तो हो सब जगह सब समय सब में सब रूप में लेकिन लोगों का मन जो है वो तुमसे विमुख है इसलिए तुमको वो पहचान नहीं पाता है सो नारायण वसुदेव जी ने भगवान का दर्शन करते कि ये देखो ये तो कोई अद्भुत बालक है कोई बालक चतुर्भुज होके थोड़े जन्म लेता है नारायण पीतांबर धारी है और नारायण शंख चक्र आदि धारण किए हुए हैं ऐसा आनंद हुआ उनको कि मन ही मन उन्होंने दस हजार गायों का दान किया क्योंकि जब खुशी हो तो नारायण कुछ न कुछ दान व्रत मनुष्य संकल्प करता ही है अब वसुदेव जी की स्तुति सुन के देवकी की जो आँख है वो खुल गई और देखा तो सामने साक्षात नारायण अब देवकी को भी बड़ा आनंद आया अरे ये तो वही भगवान है जो सबके अंतरात्मा है नारायण ये जो जीव है ये संसार में भागता रहता है इधर उधर काल ब्याल के भय से काल इसका पीछा करता है लेकिन भगवान के चरणों में आ जाए तो उसका सारा भय मिट जाता है देवकी जी ने अंत में कहा कि मुझे कंस का डर लग रहा है भगवान ने हंस के कहा कि मैं तो चतुर्भुज रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुम लोगों ने पूर्व पूर्व जन्म में हमारे लिए तपस्या की थी और हमसे बर मांगा था कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो मेरे जैसा तो कोई और मिला नहीं इसलिए और मैं बर दे नहीं सका की मेरे जैसा मैं दू तो मैंने तीन बार तुम्हारा पुत्र होने का संकल्प लिया तो पहले अदिति और कश्यप कश्यप और अदिति से बामन हो चुका फिर कृष्ण गर्भ हो चुका अब मैं कृष्ण के रूप में वासुदेव और कृष्ण के रूप में तुम्हारे यहाँ आया हूँ वही पूर्व जन्म की बात याद दिलाने के लिए इस रूप में आया और यदि तुम्हें कंस से डर लगता है तो हमको अब गोकुल में पहुँचा दो नारायण मथुरा रूप ब्रह्म विद्या में श्री कृष्ण रहेंगे तो व्यावहारिक नहीं होंगे इसलिए गवाम कुलम जो इंद्रियों का कुल है आ का न साकार हो करके जब हमारे बीच में विहार करेंगे तब वो व्यावहारिक हो जाएंगे अब भगवान की आज्ञा मान करके वसुदेव जी जो हैं वो श्री कृष्ण को लेकर जब निकलना चाहते थे उस समय क्या हुआ कि जो बड़े बड़े फाटक बंद थे जेल खाने के नारायण वे सब के सब उनकी उनकी जो जनजीरें थीं बड़ी बड़ी अलग हो गईं उनमें जो परिख लगे हुए थो थे सो अलग फाटक खुल गए और हथकड़ी बेड़ी जो थी वसुदेव जी के हाथ पांव में वो भी टूट गई भला भगवान जिसकी गोद में आ जाए नारायण संसार का बंधन अविद्या का बंधन टूट जाए हथकड़ी और बेड़ी में तो रखाई क्या है और वो ले करके श्री कृष्ण को निकले तो मथुरा वासी महाराज ये जो मोहनी माया है महाराज लोगों को मोहित करने वाली माया वो मथुरा में फैल गई और उसने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ने लगी सब लोग बाहर से अपने घर में चले गए नारायण और पहरेदार सो गए और सोते हुए पहरेदारों को छोड़कर वसुदेव जी श्री कृष्ण को ले हुए जमुना तट पर आए शेष नाग छाया कर रहे थे उनके ऊपर कि फूहिया न पड़े श्री कृष्ण के ऊपर नारायण अब जमुना जी ने देखा सो तो महाराज जमराज की बहन उनको ये हुआ कि एक काली नाग तो हमको तकलीफ देता ही है ये दूसरा और कौन आ रहा है सो वो बड़े जोर से बढ़ी महाराज अब वसुदेव जी तो गोकुल में जाने के लिए जमुना पार करना चाहते है सुश्री so, कृष्ण ने देखा कि हमारे पिताजी पर तो संकट आ रहा है तो अपने पाव को जरा सा जमुना जी को छुआ दिया और वो शांत हो गई जमुना जी ने सोचा कि इनसे बाद में हमारा ब्याह होना है जदि देखेंगे कि इसका स्वभाव इतना उग्र है और इतनी फेन बह रही है इतनी लहरें उठ रही हैं, तो फिर हमको पसंद नहीं करेंगे इसलिए कहीं टखने भर जल हो गया कहीं घुटने भर जल हो गया कहीं कमर भर जल हो गया व जी ले गए श्री कृष्ण को गोकुल में वहा भी जोग माया ने भगवान को मिलाने वाली स्वजन मोहिनी माया ने क्या आश्चर्य कर दिया कि सब के सब की किवाड़े जो हैं वो खुल गई थीं और सब वहा के पहरेदार सो गए थे नारायण और जसोदा मैया भी सो गई थीं, उनको तो पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण आए और बसुदेव जी ने उनको बगल में सुना दिया गोद में जसोदा जी के और एक उनके लड़की हुई थी उसको लेकर वहां से चल पड़े अब नारायण देखो भगवान की ऐसी कृपा है कि जो जीव सो रहा है बिल्कुल उसके पास भी आ जाते हैं उसके दरवाजे भी खुल जाते हैं जो बंधन में है उसको मुक्ति मिल जाती है अब वो लड़की को लेकर के जब वसुदेव जी लौटे और आकर के जहां कंस के जेलखाने में उन्होंने प्रवेश किया फिर सब के सब फाटक बंद और फिर हथकड़ी बेड़ी शरीर में नारायण और आ, आ, वो जो जोग माया जी थी उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया रोना शुरू कर दिया कि देखो ये भगवान को छोड़कर मुझे लेकर के आए हैं पर ये भी क्या भगवान की लीला है इसमें भी कोई न कोई मंगल ही है रोना सुन के द्वारपालो ने कंस को खबर दे उसने आकर के देवी जी को पटक दिया महाराज पत्थर पर और वो तो उड़ के महाराज विंध्याचल निवासिनी जो है वो अष्टभुजा हो कर के और आसमान में गए और वहां से उसने कहा अरे नीचे कंस मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा तुझे मारने वाला जो है वो तो कहीं पैदा हो गया है वो देवी जी जो है भगवान की आज्ञा से ही आई थी और भगवान ने कह दिया था कि तुम चलो हमारा काम करो हम तुम्हारी पूजा सारी दुनिया में करवा देंगे जिससे कोई काम लिया जाए महाराज उसको कुछ दे करके प्रसन्न भी करना चाहिए अब तो कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ देव की और वसुदेव को देख करके नारायण की हमने इनके साथ बड़ा अन्याय किया परंतु ये जो महाराज असुर लोग हैं ये असुर का स्वभाव है की अपने दोष को वो कभी कबूल नहीं करता है दो सबसे होता है गलती सबसे होती है परंतु ये उसकी पहचान है कि अपनी की हुई गलती को भी वो गलती के रूप में नहीं मानता कंस ने कहा कि बहन और वसुदेव जी देवता लोग बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो आकाशवाणी कर दी सो उनकी चक उनके चक्कर में पढ़ करके मैंने अपने बहन के इतने बच्चे मार दिए नष्ट कर दिए बड़ा भारी ये काम देवताओं के कहने से हुआ उन्हीं का दोष है लेकिन असल में बात यह है कि आत्मा तो अजर अमर है ये न कभी मरता है न जीता है और कोई करता भोगता आत्मा भी नहीं है न तो मैं बच्चों को मारने वाला हूँ और न तो तुम तो उनका दुख भोगने वाले हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का स्वरूप है अब बड़ा भारी ज्ञानी वेदांति बन करके कंस ने उपदेश किया भक्तों के सामने जाने पर बुद्धि ठीक हो जाती है फिर जब वो लौट करके महाराज अपनी सभा में गया और मंत्रियों ने सब बात सुनी तो उसकी कंपनी तो बहुत बिगड़ी हुई थी नारायण वहां तो मांस मांसभूजी और शराबी और जुआरी और हिंसक और दुष्ट सब कंस के आसपास रहते थे उन्होंने कहा अच्छा महाराज ऐसा है तो दस दिन के भीतर या बाहर जितने भी बच्चे कहीं पैदा हुए होंगे हम लोग सबको मार डालेंगे और नारायण विष्णु आपका क्या बिगाड़ सकते हैं वो तो आपके डर से कहीं एकांत में भाग गए हैं और ब्रह्मा जी तो तपस्वी हैं और शंकर जी तो हम लोगों के अनुकूल रहते ही है और इंदिरादी देवताओं में कोई बल वीर नहीं है सो हम जो है सब आपके जो शत्रु हैं उनको नष्ट कर देंगे अब तो कंस ने महाराज सबको आदेश दे दिया कि हाँ ऐसे ही करो और ये लोग जो हैं ये नारायण देश में इस तरह का उपद्रव करने लगे और उधर जब वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को जसोदा मैया की गोद में सुलाए करके आए गए और आए गए तो क्या हुआ कि वहां भी सब ठीक ठाक हो गया और श्री कृष्ण रोने लगे रोने लगे माने का देखो मैं तो इतने प्रेम से मैया के पास आया आ, बिना बुलाए आया बिना किसी साधन भजन के आया नारायण लेकिन मैं तो आया और ये सो रही है और बसदेव हमारे भक्त होकर हमको तो यहाँ छोड़ के गए और माया को ले करके गए सो श्री कृष्ण ने रोना शुरू किया महाराज अपने भक्त को जगाने के लिए उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर भगवान को रोना भी पड़े तो वो रोते भी है हो कि हे भगत जी जरा सोते से उठो तो हमारी और देखो अब तो महाराज जसोदा की नींद टूटी और दासियों ने सुना पहले उनको इतना ही मालूम हुआ कि कोई बच्चा तो हुआ है पर बेटा की बेटी इसका तो पता था नहीं सो आकर के महाराज दास दासियों ने जो देखा सो महाराज तुरंत घंटा बज गया थाली फिट गई सुनंदा जी जो है नारायण नंद के आनंद लो ना मेरा हम राह उसी की तका करते हैं सबिता सबिता नहीं जानते हैं मन में जो आया सो पता करते हैं पं कज में चलते चलते जो थका करते हैं उसका रस रूप पिया करते हैं उसकी दी छवि छाप चाक थका करते हैं उस दी छवि छाप छका us ke hi ab chhaon ghata sahi ke swadam krishna sharanaam tam krishna Sam Krishna, Shrinav, Sam Krishna, Swagatam Krishna, Shrinav, Sam Krishna, Swagatam so Swagatam Shrinav, Sam Krishna, Swagatam so Swagatam. brishka charanagatam brishka jayate brishka तीघ घोड़ापुर हिंदूपाल की घोड़ा पूरी नंद के आनंद भय के लाल की आनंद हाथी घोड़ापुर दिन पोपाल की पालकी रानी को दी kal ki <laughs> के आनंद भय कन्या लाल की ज्वानंद कुमार घोड़ा पूरी पुपाल की आनंद नंद की जानन घोड़ा सुन गोपाल की जानन सुनिपाल की नंद के आनंद पे सुन आई मैं जमुना पे सुन आई जचो दा जाओ दलना मैं जमुना पे सुन आई जचो दा जाओ दलना मैं जमुना पे सुन आई कोरियो बनो पालो को गौदान परत है करत है बाबानंद गौदान करत है करत है बाबानंद गौदान करत है बाबानंद भौदानी करत है बाबानंद गौदान परत है बाबानंद गौदानी करत है हर हर दिक मैया देखो मैया बजावे में सुझला मैं जमुना पे सुन आई जमुना ना मैं जमुना पे सुनिया अशोक so, <laughs> रही बारे पे पारे पहली रही बारे पे धला कट भैया चिर में लड़ुआ फतेहुआ मंध लाला कट भैया चिर में लड़ुआ फतेह लड़ुआ पटे हैं कडवा पटे हैं लड़ुआ पटेह लडवा बटे लड़ुआ फतेहलाट भैयाज में लडवा बटे लड़ुआ नंद लाला तीरज में लडवा बटे लाला कट भैया चिरज में लड़ुआ फतेह मन दूध की खीर बनाई मेवा मिठाई और नेगा मेवा मिठाई और मंगाई हमें सदरी बाल बीरज में लड़वा लड़ुआ बते ज मैं लड़ुआ नंद लाला भटक भैया गीरज में लड़ुआ नंद लाला भगत भैया गीरज में लड़ुआ हरे हरे गोबर अंगन लिपाएंगन हरे लिपाए हरे गोबर अंगन लिपाएंगन बीच चौक पे लाला चौक पे लाला, चौक पे लाला पिठाए बीच चौक पे लाला बीच ते जसुदामा तेरज में लड़ुआ ते में भैया बटे लाला प्रकट भैया तेरज में लड़ुआ फटे मिल जुल के सब सखिया आए मिलजुल के सब के के सब सब सखिया नंद द्वार पे मंगल आए नंद द्वार पे मंगल गाए। नंद सुदा के फूल गए भा तिरज में लड़ुआ फटे भैया लड़ुआ पटे लाला फट भैया तिरज में लड़ुआ फटे खिया लाई भर भर थारी सब सखिया लाई भर, भर भर थारी भर तारी द्वार पे नाचे दे दे तारी द्वार पे नाचे दे दे तारी। तो ज में लड़ुआ फतेह भैया भैया मंध लाला फकट भैया बीरज में लडवा फतेह मिल जुल गाय पढ़ाई गाय बढ़ाई कॉपी मिल मिलजुल बाय पढ़ाई गाँ बधाई बड़े भाग सो जन्म में कहई भाग सो जन में कहानी बड़े भाग सो में कहई खुशी अपार फिर में लड़ुआ फतेहुआला नंद लाला बिरज में लड़ुआ फतेह लड़ुआ फटे है कड़ुआ फटेह लड़ुआ फतेह कुआ फटे भैया निगी मेंलाटी भैया बीरगी में नंग लाला सट भैया सूरज में नड़ुआ फते रंग लाला सटी भैया बीरगी में नरुआ फते नंग लाला सटी भैया बीरगी में